उसके अंदर आया नहीं है स्वभाव में परिवर्तन नहीं है तो उसके स्वाभाविक गुण को आपने अभिभूत कर दिया है दबाया है अनिव्यक्त अवस्था में प्राप्त करा दिया उसको इतना ही है जैसे उपाधि हटेगी तो उसके अपना स्वभाविव्यक्त हो जाएगा भैया नहीं इसलिए ये जो बात है औपाधि संभव है आत्मा से जन्म और मृत्यु की आत्मा का जन्म हो गया मैंने वो औपाधि माया को लेकर के और मरण भी माया को लेकर हो सकता है वास्तविक हो तो नहीं सकता है कुछ स्पष्ट करते नवत्य अमृतम मत्यम न मर्त्यम न मृतम दधा प्रकृति रन का भाव न कद भविष्य न भवती अमृतम मत्यम मर्त्य कभी अमृत नहीं हो सकता और न मर्त्यम अमृतम दथा और जब मर्त्य कभी वो अमृत नहीं हो अमृत मर्त्य नहीं हो सकता और मर्य अमृत नहीं हो सकता क्यूँकि जो जिसका स्वभाव है उसके स्वभाव का अन्यता भाव संभव नहीं है प्रकृति रम्यता भाव न कथित भविष्य वस्तु का जो जैसा स्वभाव है वह स्वभाव स्वभावी स्वभाव वाला किसी तो भी प्रकार से नहीं हो सकता है कहते प्रकृति रम्यता भाव वस्तु के अपने स्वभाव जो विपरीत वह किसी भी प्रकार से नहीं हो सकता कथचित अपनी न भविष्य योदी अमृत मत्यम जिसलिए कभी अमृत मर्त्य नहीं होता लोके लोग में भी ये देखने को मिला है नर्त्य में अमृत था और लोग में ये भी देखने को मिला कोई भी मर्त वस्तु कभी अमृत विनाशी वस्तु अविनाशी नहीं होता और अविनाशी वस्तु को विनाशी होता व किसने नहीं देखा या पर लोके दुष्टान आकाश आकाश का विनाशी होता वो किसने नहीं देखा और आलू लट्टू पेड़ ऐसे विनाश कभी अविनाशी होता वो किसने नहीं देगा कितने भी पदार्थ विनाशी तो है, है ये कभी अविनाशी नहीं होते और जो अविनाशी करके जो नहीं नई मान रहे हैं लोग जो उनका अविनाश उन लोगों ने कभी नहीं देखा इसी प्रकार से जब सिद्धांत हो गया जो अविनाशी कभी विनाश नहीं होता वो जो आत्मा है जो अमृत है अविनाशी हो कैसे मृत्यु विनाशी हो जाएगा तथा प्रकृति स्वभाव अन्य भाव इसलिए अमृतादिक मर्तिक मैं स्वभाव मे न उसके अन्यता भाव हो जाना स्वतः प्रचित स्वत ही प्रचित होना यह संभव स्वतः प्रचित क्यूँ करे मणिमंत्र आदि प्रयोग जन्य शैत्यादि अका कर्तम स्वत औपारिक मणिमंत्र औषधी आदि प्रयोग जन्य अग्नि में शैतः हो सकता है दैना हो पाई रहेगी स्वत ही अग्नि अपनी उष्ट स्वभाव को छोड़कर शीत स्वभाव वाले नहीं हो सकते स्वतः प्रचुदन न कदचित भविष्य दी अरे किसी प्रकार से स्वतः अपने स्वभाव को छोड़कर दूसरे स्वभाव वाला हो जाए ये नहीं हो सकता अग्नि रिवा औष अग्नि की औष्णता के समान यश्य स्वभाव नमृत तो भाव मृतदाम गी और जो लोग मानते हैं स्वभाव तो से जो अमृत है वह भी मृत्यु तक प्राप्त हो जाएगा कोई बात नहीं हो सकता फिर तो हम उसे पूछेंगे ठीक है मान लो आत्मा जो अमर धर्मा अभी मरण गर्मा हो गया ठीक है गया लेकिन मोक्ष की व्यवस्था कैसे दे जो अमर धर्म भी मरण गर्मा हो सकता है तो मोक्ष तो पैदा करोगे तुम मरण धर्म हो कैसे अमर हो जाएगा ए? जो अमर वस्तु भी मरण गर्मा हो गया जो मरण स्वभाव वाला ही वो अमर कैसे बन जाएगा वो तो निश्चित रूप से और ज्यादा क्षणिक हो जाना चाहिए जब अमृत भी मर्त्य हो गया जो मर्थ्य तो वो तो अवश्य मर्त रहेगा वह कभी अमर कैसे बन जाएगा इसलिए द्वैताद्वैतवादियों के तो मोक्ष का स्वरूप नहीं होता है कोई नित्य मोक्ष प्राप्ति कृतक होगा जो कृतक है वो अनित है स्वभाव नाम अमृत हो ये भाव गृत दे के तथम स्थापित निश्चल ये मत जिस वेदात भिस भाव से अमृत वह भी यदि मर्तता को प्राप्त कर गया तस् मते है उस वेदा स द्वैताद्वारी तो वेदांति के मत में कृतके क्रिया से जन्य जो अमृत है वह मोक्ष जो है वह अमृत स्वभाव को निश्छल होकर कैसे स्थिर हो सकेगा निश्चलासन कथम स्थाप्य उसका मोक्ष निश्छल होकर स्थिर कैसे रहेगा जब उनके मत में जो अमरण धर्मा है वे भी मरणशील हो गए तो ये तो कृतक है जन्य वस्तु है मोक्ष चाहियों से जन्नी है तो फिर वो अमरण धर्मा कैसे हो जाएगा कभी नहीं हो सकता यश्य पुनर्वाजिन स्वभावना मृतो बाबो किस वादी के मत में स्वभाव से जो अमृत था ऐसा जो भाव पदार्थ मर्दान गार्थ को जाये परमार्थ जो उत्पन्न होने लग जाए मर्दान गच्छते तो मतलब क्या परमार्थ का वास्तविक उत्पत्ति होने लग जाए तो उसका विनाश जरूर होगा कस्य मते प्राग उत्पत्ति स्वभाव स्वभाव इति अमृत प्रतिज्ञा उसके मत में वो जो कह रहा है उत्पत्ति से पहले अमृतता और उत्पन्न होने के कारण बाद में मृत्यु हो गया ऐसा उसकी जो प्रतिज्ञा है उत्पत्ति के पूर्व काल में वह भाव पदार्थ के स्वभाव ऐसी अमृतत्व की प्रतिज्ञा वह मिथ्या ही है अग्रिया में लौकी पदार्थ तो भी देखा गया जिसका जो स्वभाव होता है वह कभी परिवर्तन नहीं होता और इसके यदि यह स्वभाव ही है इसका परिवर्तन कला भी नहीं हो सकता अतः वह उसकी जो प्रतिज्ञा है कि पहले अमृत था उत्पन्न मर्थ हो गया ऐसी उसकी प्रतिज्ञा ही झूठी हो गयी इस ही कृत अमृत तस्वीर स्वभाव और उसे भी पूछा जाए कृत विन प्रकार से कार्य से जन्या कृतिजन्य जो कार्य रूपा मोक्ष है जो स आत्ता भाव कथम अमृत भवती पुनः अमृत कैसे हो जाएगा कृतज्ञ कथम अमृत जो जन्य होने के कारण से वो अमृत कैसे होगा तथ्य सभाव उस द्वैतादी के मत में स माने मोक्ष रूपी जो भाव पदार्थ है वह कृतक होने के नाते अमृत कैसे हो सकता है उसकी वह क्या कृतज्ञ अमृत कथम सात चलो अमृत तो स्वभाव जो कृतक है वह अमृत होकर के स्वभाव स्वभाव अमृत स्वभाव वाला होते हुए निश्च्रपूर्वक स्थिर कैसे हो सकता है कि टीकाकार कथन को आक्षेपर तक लिया कि टिप्पणी जो स्पष्ट यह अमृत स्वरूपेणा न कथन की तभी चलिए अमृत रूपेण कभी भी वो स्थिर नहीं हो सकता जो जन्य होता है इसे मोक्ष को भी आपने जन्म मान लिया ज्ञान से उत्पन्न कर लोगे वो उत्पन्न है तो वो नित्य टिकेगा ही नहीं और जो मोक्ष नित्य नहीं उसे कौन चाहेगा आदमी तो उस तत्व तो है उसे एक नित्य वस्तु के पीछे लगा हुआ है तो चार है नित्य सुख चाहिए नित्य जो है आनंद चाहिए अविनाशी आनंद के लिए लगा हुआ और यदि आप कहोगे मोक्ष में तुमको विनाशी आनंद मिलेगा तो कौन मोक्ष के करेगा सब छोड़ देंगे होता है निराश हो जाते हैं आदमी वैसे आगमा पायल श्रो समझते हैं नहीं इस चीज को जीवन उतारा नहीं जानते कल बेकार बड़ा दुखी बहुत परेशान था रात्रि हल्ला मुख चारा अगर वो तर्क वितरक दे हमने घुमाते घुमाते उसको मीटर को जीरो पे ले आया तो पारा जो चढ़ी हुई थी तो उसको जीरो पे लाना पड़ा लोग निराश हो जाते क्या करे भजन कर रहे हैं पूजा पाठ कर रहे हैं और ये देखने को बैलते आप शांति से भजन कर रहे हैं दूसरा उसको तंग करता है अगर तो हमने उसको कुछ बिगाड़ा नहीं बोलता भी नहीं हूँ शकल भी नहीं देखता हूँ फिर भी वजन की फोटो फोटो करता परेशान करता है लोग के स्वभाव कते ये सब परीक्षा है तुम्हारी साधना में कितना तुम दृढ़ आस्था रखते हो ये सब आते रहेंगे जितने का तुम्हारी लेन देन बात सब आएंगे ना नहीं आएंगे जन्म लेना पड़ जाएगा लेन देन पूरा करने के लिए तुम तुमको मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ रहे समझ लो जितना ज्यादा शैतान साथ आपके आमने सामने आ रहे हैं जितने पद्रव कर रहे तुम्हारी साधना में इस तरह समझ लेना कि तुम मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ रहे हो और इतनी सुविधाएं जुड़ रही है तो समझ लेना तेरी साधना चौपट होने जा रहा है खत्म होगा कुछ ही दिनों में तुम वो सुविधाओं में अलमस्त होकर तो आलसी हो जाओगे खत्म हो जाओगे इसलिए ये शैतानों को पालो बल्कि मैंने उसे चाय पानी पिलाओ क्यों नहीं बात करते बात करो तंग कर रहा है ना उसको तो पिलाओ और करने दो उसको तुम फे, फे भी अपने तभी तुम अपने अपने अपने भी और आगे जल्दी बढ़ोगे इसे घबराया जाओगे तो नहीं बढ़ोगे ये सब ना तुम्हारे लेन देन जितने दिन तक की बाकी तक हो रहे हैं बाद में जाएगा आगमा पाई है कोई अपने फिर तो तुम रहो अपने साथना मान लिया हाँ ये भी हो सकता है जब लेन देन बाकी होगा इसलिए आगे दुश्मन के रूप कहता है हमने कहा जो हमारे एक भक्त आता है वो स्पष्ट कहता है उसके पत्नी के सामने कहता है पिछले जन का भयंकर दुश्मनी को निपटाने के लिए पतरी बनकी आई है इसे रोज लड़ाई लड़ती है और उसके सामने कहता है अब ऐसे कहते कहते उसने इतना उसको बदनाम कर दिया अब वो लड़ाई लड़ना ही बंद कर दिया सबके सामने कह देता है क्या करे अब उसने की कमारे तो उसकी पतरी होना भी बड़ा पाप हो गया कैसे आदमी है ये अब लड़ाई लड़ नहीं बंद कर अब क्या कहता है पूछता हूँ मैं आप तो लड़ाई लड़ती नहीं अब तो क्या बोलोगे कहते हैं जो है लगता है तो कर्जा तो बाकी हो। जो दुश्मनी उतारनी थी वो पूरी हो गई अब क्या करें इसलिए आप उसे कलेजा ठंडा हो। ऐसा बोलते है इसके कलेजा ठंडा हो गया तो उसी तरह से यहाँ पर भी इसलिए कहते उसको सहन करना पड़ता है इसलिए यदि आप मोक्ष को भी अनित्य रूपे न मानने लगोगे वह उत्पन्न मान लो वो भी निश्चल और स्थिर कभी हो नहीं सकता क्योंकि जमी मानना पड़ेगा आत्मा पर अमर था बाल में भी अमरी है बीच में भी अमरी है इन माया के कारण से उत्पत्ति की भ्रांति है माया के कारण से बंधन की भ्रांति है माया के कारण से मुक्ति की भी भ्रांति है माया के कारण से मोक्ष भी भ्रांति है माया के कारण से सब कुछ दिखाई देना न बंधो न मोक्ष हो इतेशा परमात्मा ध्यान रखनी पड़ेगी ये सब आविद्यक अविद्या का खेल है यह नहीं मानोगे तो व्यवस्था आप दे नहीं सकते आपके शास्त्र को ही नहीं होगा शायद इस तो खत्म ही हो गया आज कोई पढ़ता ही नहीं भरते प्रपंच को कौन पढ़ रहा है क्योंकि जो अनित्य मोक्ष को कथन करे जो जन्य तत्व को मोक्ष करके मान रहा है वो तो विनाशी है उसको कौन ग्रहण करेगा इसलिए कोई उसको ग्रहण करना नहीं चाहता न कथंजा किसी प्रकार से हो नहीं सकता है क्योंकि आत्म जातिवाद सर्वदा अजम नाम नास्त इसलिए जो आत्मा की उत्पत्ति मानते हैं, वे लोगों के मत में सर्वदा तीनों ही कालो में कभी कोई अजनाम का तत्व ही हो नहीं सकता अजम नाम तत्व एवं अजनाम को भी तत्व ही का वो सिद्ध नहीं कर सकते सर्वम में तत्व मर्त्य आत्मा के सहित सब मर्त्य हो जाए तो अनिर्मोक्ष प्रसंग कहने का मतलब मोक्ष का प्रसंग ही नहीं रह जाता है जातिवादी ने सृष्टि प्रतिप्राय का श्रुति न संगत ब्राह्मण ठीक है ये आपके हिसाब से चलते हैं फिर हम अद्वैतों के हिसाब से केवल अद्वैति के अनुसार तो समस्या ये होगा जितनी भी श्रुति सृष्टि पर कथन कर रही है सृष्टि को कथन करने वाली श्रुतियाँ अप्रामिक हो जाएगी पूर्व कहता है ननो अजाति वादिया जगत उत्पन्न ही नहीं हुआ जगत उत्पन्न ही नहीं हुआ ऐसे मानने वालों के मध्य पूर्व पक्ष कहता है ये जो तुम्हारी वेदांत की श्रुतिया है जो सृष्टि को प्रतिपादन करने वाली श्रुतियाँ है सृष्टि प्रति पादी का श्रुतियाँ है जो वे न प्रामाण्यम संगठ देश सारी श्रुतिया प्रामाणिक हो जाएंगी बाढ़ बहुत सुंदर तुमने शंका किया यही तो हम चाहते हैं समझने के लिए तुमको तो समझाने के लिए यही तरीका है ना तो मानोगे नहीं इसीलिए ऐसा कहने पर आपकी दिमाग खुलेगी। ये कैसा होगा अब हम समझाएंगे तुम नित्य सृष्टि प्रतिपादी का श्रुति हाँ मैं मानता हूँ की सृष्टि की प्रतिपादी का श्रुतियाँ है तो तब कहा की नहीं है या अप्रामाणिक है मैं मानता हूँ वो है हर प्रामाणिक नहीं है लेकिन स्वार्थ प्रामाण्यता नहीं है परार्थ ब्राह्मण सातु अन्य पर सातु अन्य पर लेकिन वो जो श्रुतियां हैं वो मोक्ष की सिद्धि करने के लिए आत्मिक्व की सिद्धि करने के लिए अद्वैत की सिद्धि करने के लिए सृष्टि को प्रतिपादन करने वाली श्रुतियां हैं अद्वैत तात्पर्यती है अन्य पराम्पण है अद्वैत तात्पर्यवती तो एक नंबर टिप्पणी गलत है तो दो नंबर भी शाह पर नहीं होनी चाहिए अन्य परा होनी चाहिए एक नंबर तो बिल्कुल ही गलत तो काट ही देना चाहिए एक नंबर सृष्टिति टिप्पणी सृष्टि इत्यादि ऐसे कोई अनवय नहीं होता गलत टिप्पणी छपी है दो नंबर जो दिया वो साह पर पहले जो भी ठीक नहीं हो अन्य परा के ऊपर होनी चाहिए अन्य परा मैंने अद्वैत तात्पर्य सृष्टि को प्रतिपादन करने वाली जो शक्तियां है वो अन्य परा होती है अन्य परा का मतलब अद्वैत तात्पर्य वाली होती है स्वार्थ सृष्टि की सत्यता को प्रतिपादन करने में उसका तात्पर्य नहीं है सृष्टि की सत्यता का प्रतिपादन करने में उसका तात्पर्य नहीं है किंतु अद्वैत होने के बाद स्वार्थ मिथ्या प्रतिपादन करते इसी बात में पहले कहको पाय सो अवताराया तबो चामा ये पहले ही कार्यक्रम है पूर्व में कह चुका हूँ की भाई वो जो है सृष्टि को प्रदान करने वाले श्रुतिया सृष्टि स्वयं हमारे बुद्धि को अद्वैत दावत अवतरित करने का साधन इधानीम उगते परिहारे पुनः चौद्य परिहार विवक्षितार्थ प्रति सृष्टि श्रुति अक्षर आराम आनो में विरद आशंका महत्व परिहाराम यद्यपि उगते हैं परिहारे उसका जवाब तो मैं पहले दे चुका हूँ फिर भी इस समय दोबारा भी उठाए आपने इस रूप ऐसी पुन चौद्य परिहार विवक्षिता पुनः शंकार समाधान जो किया जा रहा है इसीलिए की विवक्षितार्थम प्रति सृष्टि श्रोति अक्षरा नाम आनंद आशंका विवक्षिता अद्वैत रूपम जो सृष्टि विख्यात रूपम वर्थ्या अद्वैत का सत्य रूपा अथवा सृष्टि की मिथ्यात् प्रतिपादन करना विवक्षित है उस विवक्षित अर्थ के प्रति सृष्टि श्रुति अक्षरा सृष्टि को कथन करना वाली श्रुतियों के अक्षरों का आनुलम्य विरोध आशंका उनका जो है अनुलोम सामंजस्य उपन्न अर्थक उसकी जो है वास्तविक तात्पर्य का निश्चय करने के लिए ही उस आशंका को स्थापन किया और उसको परिहार किया जरा रहा है शब्द अक्षरशाह कि वो जो है अद्वैत का विरोधी लग रहा है स्पष्ट शब्द क्षता स्पष्ट ही शब्द ऐसे प्रयोग कर दिए गए हैं, जिन अक्षरों का विचार करने पर पद का चिंतन करने पर मालूम होता है कि अद्वैत शुद्ध नहीं होगा इसीलिए उस विरोध की आशंका को उत्थापन करके परिहार किया जा रहा है अर्थात पहले जो शंका समाधान किया गया था वाक्यार्थ को लेकर के था और यहाँ जो शंका समाधान शब्दों को उन्हीं वाक्यों को लेकर के जो किया जा रहा है ये पर पदार्थ को लेकर के शंका समाधान है इसलिए आप जवाब आरंभ करते हैं कार्य का भूत तो अभूत तो वापी सृज मान समा श्रुति निश्चितम युक्ति युक्त युक्त यद तदवी ने तरत परमार्थ दृष्टिया विचार करके देखे आप चलो परमार्थ दृष्टिया विचार करके देखे भूत मने परमार्थता अभूत मन अपरमार्थता किसी प्रकार भी सृज माने समा सृष्टि होने में श्रुति तो एक सी ही रहेगी कैसी भी सृष्टि हो ले श्रुति में कोई अंतर नहीं पड़ेगा मिथ्या सृष्टि को कथन करने के लिए क्या अलग शब्द आएंगे कहीं टकअप करके तो और वास्तविक सृष्टि को कथन करने के लिए अलग तरीके के शब्द होते है क्या अरे अजायत अजायत व्याकरण और तो है नहीं व्याकरण में जो शब्द है तस्वाद आकाश और संभूता उत्पत्ति का वाचक आप हो अचारे तो है नहीं। ये सब जो शब्द है उत्पत्ति के वाचक जो शब्द है व्याकरण के द्वारा भी स्वीकृत है वो मिथ्या उत्पत्ति हो तो भी वही शब्द प्रयोग होगा चाहे पारमार्थिक उत्पत्ति होता तो भी वही शब्द होता शब्द के आधार पर आप ये नहीं निर्णय ले सकते कि यह सृष्टि पारमार्थ की है या सृष्टि मिथ्या है ये निर्णय शब्दार्थ को लेकर के नहीं हो सकता है किंतु इसीलिए वेदांत में षठलिंग माना गया षलिंग है ना व्याम के षलिंग नहीं षलिंग उपक्रमोराधि वेदांत के तात्पर्य निर्णायक जो षठलिंग है उसके आधार पर हमें निर्णय करना पड़ता है शब्द तो कोई बताते नहीं है भैया तो परमार्थ या अपरमार्थ शब्द में वह शक्ति नहीं है कि जो स्वार्थ के परमार्थ परमार्थ को स्थापित कर सके शब्द गति गत अर्थ को बोल करा देता है और वह अर्थ उस प्रकरण अनुसार अनेक तो प्रमाणों के आधार पर वास्तविक है या नहीं यह तो अन्य प्रमाणों से निर्णय होता है स्वार्थ बोध से नहीं हो सकता इसलिए कहते हैं भूत अभूतवासृज माने श्रुति समा इसलिए निश्चित युक्ति युक्त चय तत्वी इसलिए फिर भी उनमें निश्चित और युक्त संगत निश्चित और युक्त संगत जो मत होगा वही श्रुति का तात्पर्य समझा जाएगा नेत्र अन्य कोई मत को हम श्रुति का तात्पर्य नहीं मानेंगे जो युक्ति ऐसी संगत तो होनी चाहिए और आपके शटलिंगा प्रमाण हो चाहे अन्य प्रमाणों के द्वारा सचार के द्वारा जन्म वाक्यार निश्चय होना चाहिए वाक्यार्थ का निश्चय और उसमें युक्ति के द्वारा उसको संगत कर दिया जाए विपत्ति से संपन्न कर दिया जाए तभी उस वाक्यार्थ को सिद्धांत के रूप में माना जा सकता है नहीं तो वह वाक्यार्थ युक्ति से बाधित हो जाए या प्रमाणांतर से बाधित हो जाए वह वाक्यार्थ को वाक्यार्थ ही नहीं मानेंगे और शब्दार शब्दार्थ शब्दार्थ नहीं मानेंगे इसलिए अन्य लोग जो ही शब्दार्थ विमानसगर व कह दिया अन्य लक्ष्यार्थ होता है तो शब्दार्थ नहीं मानी जा सकती है उत्पाद अनुवाद है इत्यादि रूपये मानना होगा के शब्दों के अर्थ के आधार पर शब्दों के माध्यम से उसके उसके अर्थों की परमार्थ या अपार्थ का निश्चय शब्द के आधार पर आप नहीं कर सकते ये तय हुआ आपको अन्य प्रमाणों के आधार पर उसको अच्छी तरह से परीक्षण करना पड़ेगा आप पीला टुकड़ा दे दिया जा जाए वह पीला टुकड़ा पर्याप्त नहीं कह सकता की मैं सोना हूँ आपको ले जाना पड़ेगा किसी सोनार के पास वो उसमें तेजाब डालेगा अन्य और भी ऐसी है उनको क्षार द्रव्यों को डाल करके परीक्षण करके बोलेगा ये कितना सच्चा सोना है तो अन्य क्षारारी द्रव्य रूपी प्रमाणों के द्वारा उसको प्रमाणित किया जाता है कि ये स्वर्ण है कितने अंश में और कितने अंश में नहीं स्वर्ण अपने आप में स्वतः सिद्ध नहीं कर सकता की मैं शत प्रतिशत शुद्ध सोना हूँ अन्य प्रमाण से प्रमाणित किए इसी प्रकार से शब्द भी अपने आप में से बोध अर्थ को यथार्थ अयथार्थ कथन नहीं कर सकता क्योंकि शब्द बोध अर्थ की यथार्थ अयथार्थता अन्य प्रमाण से ही निश्चय हो पाता है ये दृढ़ निश्चय इसी बात को भाष्य और विस्तार करके देखिए भूतद में परमार्थद सृजमानस्तुनी सृजमान परमार्थ तो हो चाह माया मैंने परमार्थ मायावि नहीं वो सृज मारे वस्तु मायावी के द्वारा वस्तु में जैसा वैसे यहाँ पर समा तुल्या सृष्टि शुद्धि सृष्टि को प्रतिपादन करने वाले श्रुतियों में कोई फर्क नहीं पड़ता है सृजमान पदार्थों में कोई अंतर नहीं मायावी तो जो है आपके सामने तोता बनाया और एक असली तोता है दोनों तोता में कोई फर्क नहीं दिखाई देगा फर्क दिखे दिखेगा ये दिखाई दिया तो मायावी ने बनाया ही नहीं मायावी की माया क्या है जो जैसा है वैसा बना के दिखा नहीं सकता फिर वो ही है वो असिद्ध मायावी है सिद्ध माया नहीं सिद्ध मायावी वो है ना जो जैसा दुनिया में दिखाई उससे इतना उससे भी बहुत सुंदर बना के दिखा दे आप उसे मोहित हो जाए और मान ले की भाई वाक्य में इसने चीज बनाया नहीं लेकिन वहां पर उत्पन्न वस्तुओं को में कोई अंतर नहीं ईश्वरीय सृष्टि और मायावी के द्वारा सृष्टि कोई उसी प्रकार श्रुतियां अद्वैत प्रतिपादन करने वाली श्रुतियां भी श्रुतियां है वो भी शब्द और सृष्टि को प्रतिपादन करने वाली श्रुतियां भी श्रुति वो भी शब्द नहीं है लेकिन वे श्रुतिया से द्वारा प्रतिपादित अद्वैत दिका है और इन श्रुतियों के द्वारा प्रतिपादित सृष्टि आपका निश्चय उपक्रम आदियों के आधार पर और उपत्ति के आधार पर युक्तियों के आधार पर जो पूरा आपने पढ़ा दूसरा प्रकरण में द्वैत्यात्म कितनी युक्तियां हैं यहाँ ऐसा द्वैत प्रकरण प्रकरण में भी अभी तक काफी उपत्तियों को अपने युक्तियों को देखा है मैनो गौण मुख्य और मुख्य शब्द प्रतिपत्ति युक्ता गोरपक्ष कहता है गौण मुख्य और मुख्य कार्य सम्प्रति के आधार पर गौण अर्थ है मुख्यार्थ है इनमें से मुख्यार्थ को ही ग्रहण करनी चाहिए गौणार्थ को त्यागना चाहिए सृष्टि को प्रतिपादन करने वाले श्रुतिदा का मुख्यार्थ है सृष्टि है और गौणार्थ मिथ्या पूर्व पक्ष कहना चाहता हूँ स्वार्थ को मुख्यार्थ ले रहा है वो और लक्ष्यार्थ को गौण अर्थ ले रहा है लक्ष्यार्थ जो तात्पर्य आपने निकाल रहे हो उस तात्पर्य को क्या मान रहा है गौण मान रहा है और शब्द का जो शब्दार्थ है उसको वो मुख्य को मुख्यार्थ मान रहा है लक्षार्थ को गौणार्थ मान कर के शंका कर रहा है गौण मुख्य और मुख्य शब्दार्थ प्रतिपत्ति गौण और मुख्य दोनों की प्रसितियों होने पर मुख्य में ही कार्य का संप्रतिपत्ति वह करना सभी दार्शनिकों ने माना है अतः मुख्य भूता जो सृष्टि को स्वीकार करनी चाहिए निपोर्व पक्षी मुख्य शब्द मुख्यार्थ विशील ना no, सिद्धांत नहीं कि हो सकता यहाँ मुख्यार्थ बाधित हो जाए और गौणार्थ को स्वीकार करना पड़ेगा जैसे आपने प्रयोग करे सिंह मानव का यहाँ मुख्यार्थ है सिंह मानव है यहाँ मानव का काभिन्न सिंह है शब्दार्थ तो बोध में क्या दिक्कत है लेकिन बोधित तो वस्तु संभव है क्या उस तो पर विचार करेंगे लेकिन आप ही कहोगे यहाँ जो मुख्यार्थ है सिंह अभिन्न बाल का बाधित हो जाता है अत जो है उससे भले क्रूरत्व भी है लेकिन हिंसित तो तो नहीं ना व्यक्ति की क्रूरता और तो उसके बोलने की शैली दहाड़ के चल रहा है तो उसको कहेंगे भाई सिंह जैसे दहाड़ रहा है दो न्याय के उनका नाम है गया सिंह और व्याघ्र उनके बना लक्षण का नाम भी सिंह व्याघ्र लक्षण व्याप्ति के लक्षण दोनों ने दिया है दो लक्षण है व्यक्ति के इनका नाम एक व्यक्ति का लक्षण का नाम सिंह लक्षण दूसरा व्यक्ति का लक्षण व्याघ्र लक्षण पुस्तक की छपता है सिंह व्याग्र लक्षणम वो जब अपनी व्याप्ति के लक्षण का प्रतिपादन कर रहे थे अगले को सिंह जैसे धार के घबरा के तो देते थे सब भाग जाते इंसान तो कोई टिपते नहीं थी शास्त्रार्थ ऐसी जबरदस्त प्रतिपादन करने की शैली थी तो उनका नाम भी सिंह हो गया और लक्षण का भी नाम सिंह व्याप्ति का हो महत्व ऐसी व्यक्ति में हिंसा आ गई है उनके आदमी को खा गया जो पर पक्षी के रूप में शास्त्रार्था बैठ गया कोई पंडित उसको खा गया नहीं खाया ना तो हिंसा तो नहीं यार तब उसके आ सकता आचार्य सिंह सुंदर ढंग से समझाते हुए कहा सिंह को भी दृष्टान्त लिया और मैं और भी दृष्टान्त दिया गले जमाने में जोरते तो नाचती नहीं थी ना सिनेमाओं में गले जमाने तो मनुष्य ही था आदमी ही क्या करता था स्त्री का वेशन करके जो है नाटक करता था और ऐसी हाव भाव चाल वाणी तक तो इतनी मीठा इतनी मृदु इतनी बढ़िया बोलते थे लगता था कि और बोल रही कला थी सीखते थे उस चार डाल सब तो पूछते है आचार्य शंकर क्या कभी वह गर्बणी हो जाएगी जो पुरुष स्त्री वेश धारण करके नाटक कर रहा है और स्त्री बना हुआ है तो क्या वह सगल क्रियाकलाप आपको जितनी ही दिख रही है उसे आपको ये नहीं पता चलेगा की पुरुष आप पकड़ नहीं सकते ऐसा शक्त प्रतिशत स्त्री के पूर्ण अवभाव के साथ व्यवहार कर रहे कभी क्या कभी वो गड़बड़ी हो जाएगी कदापि क्या उसके उन स्तनों से दूध निकल पड़ेगा प्रश्न पूछा है क्या उस स्त्री के स्तन से कभी दूध हो जाएंगे वो तो नकली है होंगे तो इसलिए कहें जैसे असंभव है उसी प्रकार से आत्मा से जगत होना असंभव है कभी नहीं अन्यता भाव कभी नहीं हो सकता है किसी युक्तियों को देखकर यहाँ पर कहते हैं इसलिए वहां क्या करना पड़ेगा आपको आप जो देख रहे हो सुन रहे हो अनुभव कर रहे हो उस मुख्यार्थ को भागना पड़ेगा वह गर्थ को सत्र स्वीकार करना पड़ेगा अन्य प्रसिद्ध निष्प्रचा माथा मैंने अमाईक क्या सृष्टि है अमाईकी सृष्टि का प्रसिद्धि ही नहीं है अन्यथा मैंने अमाईक क्या सृष्टि है अप्रसिद्ध सृष्टि शब्द के द्वारा कोई पारमार्थी सृष्टि कहीं भी प्रसिद्ध ही नहीं होता है क्योंकि हम लोगों का अपना विवेचन से स्वृतिगत तात्पर्य से और अनुभव से विज्ञापन होता है ये सृष्टि जो है माई की सृष्टि है स्वप्र के समान हमारी अपने स्वप्नगत माई की सृष्टि के समान यह बाह जागृत सृष्टि जिसको नित्य जैसा भ्रांति हो रहा है यह भी माई की है यथार्थ नहीं है, और पारमार्थ है यही होन होना चाहिए और कहीं अन्यत्र और पारमार्थ सृष्टि के प्रति कोई प्रमाण नहीं है और पारमार्थ सृष्टि को मानने का कोई प्रयोजन भी नहीं दिखता है निष्प्रयजन छोचा मे बात अपने पूर्व में भी सिद्ध करके दिखा चुका हूँ टीका कार्य स्पष्ट करें यहाँ पर अस्मत पर से सत्या सृष्टि शब्दार्थवे न प्रसिद्ध यदि परिहार इत्यादि न अपनी केवल पक्ष में सत्या सृष्टि मानी नहीं जा सकती है सृष्टि शब्दार्थ तो इसलिए सत्य सृष्टि का प्रतिपादन करने में है यह अप्रसिद्ध ये है इस बात को ध्यान न इत्यादि कर दिया यदि मुख्य सृष्टि को अंगीकार कर भी लेते हैं तो भी वह सृष्टि सत्य नहीं हो सकती यदि मुख्यार्थ को मान भी लेते हैं तो भी सृष्टि की सत्यता सिद्ध नहीं हो सृष्टि के प्रतिपादन करने वाली सृष्टि श्रुतियों के द्वारा मुख्यार्थ रूपेण सृष्टि का ही प्रतिपादन कर लू तो भी प्रतिपादित सृष्टि में सतता तो को स्थापित नहीं कर सकते लौकिका नाम मुख्य सृष्टि सती असृष्टि ने प्रसिद्धते फला भाव लौकिकों में भी देखिए लौकिका नाम कामरा नाम इत्य अज्ञानी नाम लौकिका सबको ले लिया दार्शनिको में ले लो मुख्य सृष्टि है सत्य सृष्टि में देख लीजिए आप वो लोग मुख्य सृष्टि को सत्य सृष्टि मान लेते हैं। जो है सृष्टि को सत्य सृष्टि करके मान लेने पर भी उनका क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ बताइए हमको उनके द्वैत रटने ऐसी क्या उनको वो परमानंद अनुभूति हो पा रहा है क्या उनके अपने मुक्ति का स्वरूप को नित्य निश्चय सिद्ध कर पा रहे हैं नहीं युक्ति से बाहित हो रहा है सत्य सृष्टि को मानने के बावजूद वो व्यवस्था प्रदान नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर क्यों दुराग्रह करना इन उनके द्वारा सत्य सृष्टि का सृष्टि का प्रतिपादन हुआ है अविद्या अविद्या सृष्टि विषय सर्वा गौणी मुखिया चाहे चा गौणी सृष्टि हो चाहे मुखिया सृष्टि हो सारी सृष्टिया अविद्या सृष्टि विषय न परमार्थदाह जिसे परमार्थ सृष्टि की उत्पत्ति का कथन ही असंभव है चाहे मुख्यार्थ लीजिए चाहे दया लीजिए चाहे मुख्य सृष्टिया लीजिए गौण सृष्टि लीजिए कोई भी सृष्टि आप देखेंगे सारी सृष्टिया अविद्या से ही जन्मी है अतएव उसको पारमार्थिक मानना असंभव है या पारमार्थिक सृष्टि का माने ऐसा सृष्टि का मतलब जरूरतकारी दोनों सृष्टि का मदन स्वप्रकालीन चाहे स्वाप्न सृष्टि हो चाहे जागृत सृष्टि हो सारी सृष्टिया अविद्या वह अपार्थिक ही, से ही होने के तो होगा पार्थिक नहीं हो सकता सब बाहि है अभ्यन्द्र हजार यदि श्रुदय है स्पष्ट कति है वो जो आत्मा है कारण तो कार्य उभय दृष्टिया वह नित्य है अज है अजन्मा है कार्य दृष्टिया आत्मा का जन्म नहीं हुआ है कारण दृष्टिया भी आत्मा की उत्पत्ति नहीं मान कार्य कारण सभी दृष्टिकोण से वह आज ही नित्य ही है तस्मत श्रुतिया निश्चित अजम अमृत मी युक्ति युक्त इस श्रुति की तरह निश्चित कर दिया गया था क्या एक है आज है और अमृत है करके और युक्ति से वह युक्त भी स्थापित कर दिया गया था युक्तिया चम्पन्न तदेव चाबा पूर्व ही ग्रंथई युक्ति के द्वारा सिद्ध सिद्धांत मत संपन्न जो है वही है एक अचर अमर अमर तत्व तो है ये बात हमने अभित्य के पूर्व ग्रंथों के द्वारा मैंने इतनी कार्य के माध्यम से स्पष्ट सिद्ध किया है तदेव श्रुत्यर्थ भवती विधि कदाचित वही वास्तव में हमारी श्रुति का अर्थ हो सकती है उससे भी कोई श्रुत्यर्थ नहीं मान सकते कथम श्रुति निश्चय श्रुति का किस प्रकार की है उसका तो स्पष्ट करते नेह ना चार इंद्रो माया अजाय मानो बहुदा माया जाये तुस अब तक जो बता बात बताई गई थी उसका श्रुति से प्रतिपाद निश्चय कैसे हुआ है श्रुति से हमने कैसे निश्चय कर रहे हैं ये जगत मिथ्या है उस उन श्रुतियों को दिखा रहे हैं नेह नान्य दानित नि इति किंचना ऐसा कठोर स्पष्ट और श्वेता सूत्र में तो इंद्रो माया भी पूर्व रूपये अजा ये मानो बहुत ये भी श्रुति है माया जाए दे तुसा और एक श्रोतिया आता है कि कहते भाई माया से सब कुछ स्पष्ट इतने चार श्रोतियों का अलग अलग करके दिखा यदि भूतदेव सृष्टि तथा यहाँ छपा है तकार उल्टा तथा सत्य नाना वस्तु यदि भूतदेव सृष्टि होता माने परमार्थ का सृष्टि उत्पन्न हुआ हो गया होता तो सत्य ही होना चाहिए ये जितनी भी नाना वस्तु तद अभाव प्रश्नार्थ हमने न तो उसके अभाव को प्रश्न करने वाली श्रुतियाँ नहीं होनी चाहिए थी यह मैंने अशन सारे संसार तो ये नारात्म प्रतियत है यहमनिवाद नारात्म प्रतियत है यदि श्रुति स्वयं सत्य पारमार्थ सृष्टि का प्रतिपादन कर रही है तो वही श्रुति आगे जा करके जो है उसके अपारमार्थ प्रतिबंध या मिथ्या कर करने वाले कथा शब्दों को क्यों प्रयोग कर दिया है अस्थित लेन ऐसा श्रुति तो है ऐसी श्रुद्धि नहीं होनी चाहिए थी लेकिन ऐसी श्रुति है नया नायण ना किंच ना द्वैत भाव प्रतिशीदार्थ द्वैत के पारमार्थ को प्रतिशील करने वाला ऐसी तस्मा आत्मिकर्ता कल्पिता सृष्टि सृष्टि अभूता एवं प्राण संवादवत्लिए आत्मिक्व को प्रतिपादन करने वाली अप्रतिपत्ता बोध कराने के लिए ही कल्पिता सृष्टि ही जितनी भी सृष्टि श्रुतिया है वो सृष्टि को जो कथन कर रही है वो कल्पित सृष्टियों को कथन करती है क्योंकि तो आत्मकृत्व को प्रबोध कराने के प्रयोजन को देखते हुए द्वैत है प्रतिदिन तो से होने के कारण दृष्टांक रहते हैं प्राण वैशिष्ट दृष्टि प्राण संवाद जैसे प्राण संवाद अत्मा एवं मिथ्या भूता अभूता एवं मन मिथ्या मने भूता सत्या अभूता मिथ्या मैने अपार्थिकी प्राण संवाद जैसे संवाद का है उसका तात्पर्य किसमें है प्राण की ज्योति श्रेष्ठत्व श्रेष्ठ का कथन करने में है न कि प्राणादियों आदियों के विवाद विवाद देवताओं की लड़ाई झगड़ा या प्राणों की लड़ाई झगड़ा की सत्यता का प्रतिपादन करने में नहीं एक और इंदिरा मायावीटी अभूतार्थ प्रतिपादेन माया शब्द का प्रतिपादन करने वाला शब्द कौन है माया यह शब्द स्वयं अभूतार्थ कथन करता है माँ मैं ना नास्ती तथा यागछी दिखाई दे रहा किया इसलिए माया पड़ गया माँ मन नहीं है अरे मैंने आ गया गया और आ गया पहले गया था ना प्रलय कभी हुआ था अब फिर आ गया माँ आया इति माया जाएगा माँ है माँ तो अभी और आंग गुप्त या प्राप्त माँ गुप्स जो है आम गुप्त क्या या प्राप्त दातो आया हो जाएगा आया मैंने आ गया या प्राप्त का अर्थ नहीं होता या, या तो आयाती आया तो आया प्रभो नहीं जाति तो या तो मने गया और आयाते मने आ गया माँ आया आया चित आया जाति आत्ती इसलिए वो है नहीं इसलिए माया शब्द ही ऐसा है जो कि सृष्टि के जो है अब अभूतार्थ तो का कर प्रतिपादन करने वाली शब्द है उसके द्वारा सृष्टि को उपदेश किया इंद्रो मायावी मैंने प्रज्ञा वचन माया शब्द अरे कहता है आपने कैसे उल्टा कर दिया माया शब्द का तो तो प्रज्ञा है आपने तो कर दिया प्रत्यक्ष असत था ऐसा अर्थ ले रहे हो ये तो ठीक नहीं क्योंकि माया शब्द को तो प्रज्ञा नामों में गिना गया प्रज्ञा नाम से पाठा पांच नंबर टिप्पण देखो दियाघंटू चेता चित्तु वसु दी सचिव मायावय निघंटू निघंटु कारण नाम केची मून अभिख्या इतना ग्यारह प्रज्ञा के नाम है ज्ञान का नाम है और माया मिथ्या ऐसे करते हो वैदिक कौश है निघंटू वेदार्थ को वैनिक शब्दों के अर्थ निर्णय करने वाला कोश है और उस कोश में लिखा गया माया शब्द का अर्थ ज्ञान और कोष्ध चल रहे हो अरे सत्यम हम मना नहीं करते निर्णय गिना है इस ज्ञान अर्थ के में गिनाया है हम नहीं हम निश्चय नहीं कर रहे इंदो इंद्रत्या अवित्र मज माया अधोष उन्होंने चित्रा शब्द प्रयोग किया ना वो सब सब क्या है इंद्रजन्य वृत्ति विशेष ज्ञान को बहुत खराब तबरे धी धीरित सर्व मन ही